शिवपुरा उमा संहिता यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए वे प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्री जगद्योनी जगदंबा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए फिर तो स्वर्ग अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया सम्रांगण में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली तारा छिन्नमस्था श्री विद्या भैरवी बगला धुमरा श्रीमती त्रिपुर और मातंगी ये दस महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएँ प्रकट हुई उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब के सब विद्युत के समान दिप्यमती दिखाई देती थी इसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ उन सब ने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्य की सौअक्षणी सेना नष्ट कर दी इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले देवताओं को दे दिए तब देवता बोले अंबिके आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहते हैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है इसलिए साकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी शिवे आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है इसलिए लोग आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे योग निद्रे आपको नमस्कार है महाबले आपको नमस्कार है ज्ञानदायने आपको नमस्कार है आप जगन्माता को बारंबार नमस्कार है तत्वमसी आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है माता है, आप तक मन वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है सूर्य चंद्रमा और अग्नि ये तीनों आपके नेत्र हैं हम आपके प्रभाव को नहीं जानते इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्स हैं सुरेश्वरी माता सताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे देवी आपको जरा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोक निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत न हो आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें देवी ने कहा देवताओं जैसे बछड़ों को देखकर कर गवें हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं उसी तरह मैं तुम सबको देख कर, व्याकुल हो दौड़ी आती हूँ तुम्हें न देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ तुम लोग मेरे प्रति भक्तिभाव से सुशोभित हो अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ जैसे पूर्वकाल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथासमय उन असुरों का वध करूँगी नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंददा कहेंगे जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूँगी इसमें संशय नहीं है जो देवी सताक्षी कही गई है वे ही शाकंभरी मानी गई हैं तथा उन्हें को दुर्गा कहा गया है तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देख नौ दिनों तक रोती रह गई थी